बिना नाम के एक सवाल आया है शादी के लिए कुंडली मिलाना कितना सही है और ऐसे व्यक्ति जिसने कभी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं किया है पर स्थिति वर्ष इसमें विश्वास कर रहे हैं कारणवर्ष विवाह दिन पर और साल दर साल डिले हो रहा है तो क्या समाधान है देखो दो चीज़ें मिलाने की बात है भ्रमित आदमी कुंडली मिला के शादी करना चाहिए और समझदार आदमी जो है लक्ष्य मिला के शादी करता है जब तक आदमी लक्ष्य में एक नहीं हो पाया तो क्या करेगा आदमी कुंडली मिला के कुछ कुछ तो मिलाना पड़ेगा उसको ठीक है ना कुंडली मिलाएगा डिग्री मिलाएगा रंग मिलाएगा रूप मिलाएगा है ना पैसा मिलाएगा सुविधा मिलाएगा तो उनमें कई तरह के मान्यता है मिलाता ही आदमी कुछ ना कुछ बिना मिलाए कैसे शादी कर तो मिलाने के लिए सामान ये डिग्री मिलाओ कद मिलाओ हाइट मिलाओ उम्र मिलाओ ये सब मिलाओ एक बात दूसरी बात ये बनी कि लक्ष्य मिलाओ मानवीय लक्ष्य वो अगर हमको समझ में आया हो तो मिले तो पहले आपने अपने को ऐसा देखा जाए क्योंकि जितना भी लक्ष्य विहीन जो भी कुछ मिला है उसका कोई प्रमाण आपने को आज तक मिला नहीं है ना रूप पदबल मिलाया रंग मिलाया डिग्री मिलाया ये सब जो मिला है इससे हम कोई सुखपूर्वक जी पाए हों विरोध से मुक्त होकर रह पाए ऐसा कोई प्रमाण अपने सामने अभी तक प्रस्तुत नहीं हो आपके सामने हुआ तो अध्ययन करिएगा हमारे सामने तो नहीं हुआ अभी ये देखा है कि लक्ष्य मिलाने से बाद क्या हो गया कि आगे आगे बहुत सारी चीजें मिलती चली जाती हैं। तो धीरे धीरे जो है वो होने लगते हैं, विरोध मुक्त होते हैं। होते हम सब विरोध मुक्त होकर जीना चाहते हैं मुख्य बात इतना है शादी करना कोई हमारे लिए है? है ना बाकी कोई कारणों से अनिवार्य नहीं है शादी के कारण क्या उसको भी ठीक से समझना चाहिए तो मानवीय लक्ष्य मिलाकर विवाह करेंगे एकदम सफल होगा कुंडली अगर मना भी कर देगी तब भी आपका काम चल जाएगा और मानवीय लक्ष्य नहीं है तो कुंडली अगर हाँ भी करेगी लड़ाई होने वाली है तय है पक्का तो जैसा कि मिलाने की बात चल रही है और वो भाई साहब को जवाब मिल ही गया होगा जिनका ये सवाल था अब क्योंकि हम आज केवल दो सवाल और लेने वाले हैं इसलिए हमारे लिसनर्स को एक बार ये बता देना चाहेंगे कि वो अपने सवाल अब जो वो कि भेजे जा रहे हैं सवाल भेजने के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि हम जब जैसे जवाब सुन रहे हैं तो हम अगर उस किसी और तक पहुंचा रहे हैं हमारे की हम ये जवाब सुन रहे हैं तो उसका सवाल भी आने की संभावना बनती है और क्या पता किसके सवाल में आपका जवाब आपको मिल जाए इसलिए इसको शेयर करना ना भूलें आप जब भी इस ऑडियो के पोस्टर्स आपके पास आते हैं एम के वर्ल्ड पेज पर फ़ेसबुक पर या फिर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ जुड़े हुए हैं तो उसको ज़रूर अपने अधिक से अधिक उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनकी ज़िंदगी में आपको लगता है कि खुशहाली आपकी वजह से अगर आएगी तो आपको भी खुशी बाट के आप तक पहुँच ही सकती है इसलिए नंबर अगेन नोट कर लें 9424525613 इस नंबर पर आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर जुड़ ही सकते हैं स्काइप पर भी हमारा एम सी वी के वर्ल्ड नाम से आ, अकाउंट है और एम सी वी के वर्ल्ड पर कैंप के लिए रजिस्टर किया जा सकता है